श्री कथा श्रीरामकृष्णकृत परेद नरेन्द्र कथा मठे काली तपस्व प्रकोष्ठे दव भक्षौ आस्ता अपर गृ उभौएवसा चुशति पंचवशतिर्षीय द्वाभ्या आलप्यवसरे मटर्मोदय स जाता स मठे दिवस स्था गुड फ्राइडे अदयुडे दिवस एप्रिलस अष्टम दिव दि सप्ताशीतरअाद शम ख्रीष्टवर्षे चैत्रमास से षड्वशतम गंगाब्दे पूर्णिमा शुक्रवास इन वेला अठवादन मिलता सैन्य महोदय आगम्य देवृहम ग्रीप्रभु प्रणतवा तदनमें नरेन्द्रराखाला भक्त सह मिल्वा क्रमण एक प्रकोष्ठ आगम्य उपेष्ट तथा तत्द्व संबोध्य क्रमण तय आलाप्रोत आरभत गृहिणो भक्त इच्छा संसारगं क्य मठ से भ्रता तम बोधयती यहां न कुया भक्त किंचित कर्म यद अस्त सामप्यता भो कित सप्दनाव ततः सब्यति कृतवा तस् नरक भविष्य की स एक मित्रम अवदत नरक कीद मित्र किंचित कठिका आदा नरक अलिखं प्रवृत्त नरकालेखन यवदन त्र विलोटन करतव कि अवदत इदानमरको सपन्न गृह भक्त मह्यं संसारो नोचते अह यूय त्यागी त्यागक्त त्वया एवं वाग विग्लापन क्रीय कथम निर्गम्य चेत गकलास भोग क्रीयता भो। नववादना देशगृहे शशि पूजन प्राएसवादन जात मठ से भ्रतर क्रमण गंगास्ना आगता स्नातर धृतशुद्धवास धृतशुद्धवासस प्रत्येक देवृहम ग्री प्रभु प्रणाम तत ध्यान कर्म प्रवृत्ता श्री प्रभो भोगानर मठ से भ्रतर उप्य प्रसाद स्वीकृतव मटर्मोद अभी तैय साप्तवा संध्या संप्रप्ता गंधरसधूमदादनतर क्रमण निराजन संपन्न दस्यूना प्रकोष्ठे राखाला शशि वृद्धगोपाल हरिष्च उप्विष्टा सी मास्टर महोदय अभी अस्खाश्री प्रभो भोज्यम अति सवधान स्थापं वजती राखाल शशि प्रभृति प्रति अहमेक उपहारा पूर्व अभक्ष स दृष्टवा अवदत्ति प्रेक्षि न शक्नो कथम एताद कर्म कर अहम क्रूम आरब्धवान। वृद्धगोपाल अहम काशीपुरे भोज्यस्य उपरी प्रबल निःश्वासपातवा तदा सवद्भ्य तद तद त्यज्यता अरिंद से उपरी महोदय नरेन्द्र सह भ्रमती तथा अनेका लाभ क्रियते। नरेन्द्र अवदत अहम तो किणिया स्म अति भास्टर्मोदय कं रूप नरेन्द्र तेन य उच्यते स्म प्रथम तो बहुत वचासी नीक सह अवदत ती कथ आग्छसी अहम अवदम होयामी वाचं श्रोत न मटर महोदय किम अवदत नरेन्द्र स अत्यं हृष्ट अभवत् शनिवासर एप्रिलस नवमो दिवस सप्ताशीतरअाद शम ख्रीष्ट वर्षे श्री प्रभो भोगस्वीक अनतर मठ से भ्रातर आहारिच विश्राम नरेन्द्र तथा मटर्महद मठ से पश्चिम पार्शत यद्यानमस्तक्ष अठस्ता उपेश्य आलप आलपत नरेन्द्र श्रीप्रभुना सह साक्षात्कारान यूवा आलपति नरेन्द्रो वयसा चतुर्वश्व वर्षीय मटर्मोद्वांश्वर्षीय मटर्मोदय प्रथम साक्षात्कार दिवस तया कम स्मर से नरेन्द्र स दक्षिणेशर कालीरे तस्व प्रकोष्ठ तद्दी एतानदया दया मनलस्विकेतन संसार विदेशु विदेशी वेशेन भ्रमसी कथम अकार विषयप पंचकम् पंचकथा भूतगण सर्वे तव परीया न कोपय परे कूच्चित मग्नों विस्मसी स्वजन सत्यपथे मन कुर आरोहण प्रेमक प्रज्वाल्य चल चलूम सह स्थापय आलब आलंबन पुण्यम धनमसी अतिशतन लोभमोहादे दस्युगण पंथस्य पंथस कुरस्वोषण मोषण यतनेन नियोजय रे प्रहृण सम दम चनद नामना अस्ति पांथ धाम श्रांत चेत कुरुस्व्राम मगभ्रमें सति जिज्ञास्वर्ग तत्पन्थ निवासी पश्यसी चेत पथे भीतेराकार प्राणपणेन देह दिव्य रात राज प्रबल प्रताप शमनो बिभेति यहासना गान ग्यति किे दिव मे विफल अस्मी नाथ दिवानिशं आशापथम निरीक्षारण त्रिभुवननाथ अहम भिक्षुक अनाथ कथम भ्रूिया वां एहि हे मम हृदय हृदयकुटीरद्वार उन्मोच्य स्थापया निरंतर कृपया सकद आगत कि हृदय मटर्मोदय गान शुवा किम अभाषत नरेन्द्र तस्वहोदय प्रभृति अपृछत अय बा क अदृशनगमनाय अवद मटर्मोदय तत कत्कारो जा नरेन्द्र तोहगेहे तत पुनः दक्षिणस्वरे तदवसरे मृष्ठ भाव मोत प्रवृत्ता स्तुवन वक्त प्रवर्तत नारायण तवया मदर्थ देहधारण्वा आयात किंतु एक वचान से कस्में न वक्तव्या मटर्मोदय पुनः किम अवदत नरेन्द्र मदेहारण्व आयातरम अवदम माता किम अहम गं शक्नोमी गच्छा चेत कह आलपय्या कामने कांचन त्याग शुद्ध भक्त ना चेत कथम पृथिव्या स्थाया अवद आगम्य अ प्रबोधिता अवद अहम आयात अहम तो किगे सुभगस्वनम मटर्महोदय अवसाथ सभी असि अनुपस्थित अभी असी यहां ईश्वरेण साकारेण अूयते निराेण अूयते नरेन्द्र किंतु एक वचन कस्मैप नरेन्द्र प्रति लोकशिक्षाया आदेश नरेन्द्र काशीपुर त्र भा शक्ति मास्टर महोदय ये काशीपुर वृक्षतले का महाग्नि प्रज्वाल्य उपावशत ना नरेन्द्र आम कालीदम अवदम मम हे भो कालीद अवद तौ गात्रर्शा मम गात्रे कशन अभिघात अन्भूत एक अस्मासु कस्में न वक्त शपथम क्रीयताय शक्तिसार कृतवा उद्देश्य विशेष अस्त तर बहुकर्मा भाष्य एकस्ट एक पत्रे लिखि अवदत नरेन्द्र शिक्षा दाष नरेन्द्र अहम तो अवदम मैं तत्कर् शक्य सह अवद तव अस्थी कल्यति शो भारो मयी न्य स इदान व्याकु सी कुंडलनी जागृता जाता मटर्महदय इध पत्र न सैत्भु अवद मने पुष्क मस्य बिल तत् आगम्य विश्राम क्वती यदि पत्रताल मेत नी नरेन्द्र अखंडकोटिक नरेन्द्र नारायण की अवदत्महोदय वा नारायण अवदत्ज नरेन्द्र तस् व्यासम शौचाथ जलम अग्रत सारिवस न प्रद काशीपुरे अवदत् कॉते अस्त स आत्मा ज्ञा शक्नो चेदत्यागम क्य महोदय यदा तकृशी अवस्था अभवत् नरेंद्र तत्सम बोध अभवत अहम अशरीर इव केवलम मुखम अस्त गृह व्यवहार विधि शास्त्रम पठन आसम परीक्षा तदा साम मनसी उदिता कं कौमी मास्टर महोदय अभी यदा श्री प्रभु काशीपुरे अस्त नरेन्द्र आम उन्माद इव गृह तो तत्र त्र भिज्ञासते स्म वाछसी अहम अवदम अहम सिया त्र भवद अत्यम हीनबुद्दि साही सधि तो तुक्ष विषय मास्टर महोदय आम त्र भवद ज्ञात परं विज्ञानम छद् आरू्य पुनः सोपनेता नरेन्द्र काली प्रसाद ज्ञान ज्ञानमें करो अहम भर्से ज्ञानम केता भवति आदौ भक्ति ही एतु पुनः तारक महोदय दक्षिणेशरे अवदत भावभक्ति अंतिम विषयों न मास्टर महोदय तव विषय पुनः कि अवदत् ब्रूहि नरेन्द्र मं वचसी विश्वासो यद यदा अवदम भवता यदृश्य तत्सव मनसी भ्रांति तदा समी ग प्रक्ष माता नरेन्द्रेण एतत् सकलवचनम् उक्तं तर्हि एतत् सकलं किं भ्रान्तं ततो माम अवदत् मात्रा उक्तम, तत् सकलं सत्यम् अवदत् मन्ये स्मर्यते तव गानं श्रूयते चेत् हृदि हस्तं निधाय प्रदर्शयन् एतभ्यन्तरे यो विराजते स सर्प इव सफोसकारं धृतफण इव स्थिरः सन् वर्तते परं मास्टर् महाशयः त्रवता एतावद उक्त कि मटर्महोदय इध शिववेशम धृतव अशी मुद्रा ग्रहण साम्यम नीति श्री प्रभो आख्या किूहि भो सकृ मटर्मोदय बहुपी शिववेश गृहवां यहाँ गृह अगछत ते एक दात आयात ते न गृहत गृहत पाणीपाद प्रक्षाल्य आगत ऊप्यकयाचत गृहजना अवदत तदा तु न गृतवान्सी सह अवदेश गृहतवास्यास्यक स्पर्श सामी एक नरेन्द्र बहु कालम्द्यम कर्म प्रवर्तत मटर्मोदय इदान विशवैद्यवेशों गृही ई सकल भार तम मठस्य मठ से साधनाधिकं यद नरेन्द्र कृते, यदस्म सकलं तद वचनासार किन्तु आश्चर्य अयम ये राम महोदय साधनं आश्रि वक्रोक्ति कौती राम महोदय वदती तत्कार साधन किं मास्टर महोदय यस याद विश्वास तेना क्रियता नरेन्द्र अस्मा तु तत्र भवान साधन कर्म आदिशत नरेन्द्र श्री प्रभो स्नेह विषय पुनः वदी नरेन्द्र मैं मे बहुतरो विषय निवेदि यदा भोजन न प्राप्न पिता दिवंगृे अत्यम कष्ट तदा मद्माकर्मोदय ते ता है नरेन्द्र रूप्यक संपन्न स उत्तवा दनम स्थूल वस्त्र सविम भविम अन्या दिदलायोजन भविमर् मई एवती प्रीति किंचिद अपवित्र भाव उदित तत्म अशक्नोत्वन सह यदा भ्रमणम अकव असज्जन संसर्ग क्वचि क्वचि अकव तत्समीप सद्धस्त भोज्य पुनः न स्वीकृत हस्त किंचितिद उत्थाय न पुनः उदतिषत तर पीड़ा समय तुख पर्यत उत्थ न पुनः उदतिषत अवदत तौ इदाननमें नवचि क्वचि अत्यंत अविश्वास पद कौ बाबूराम गेहे कि बोधो जाता ईश्वरादीकमोदय श्री प्रभु तो उक्त तैंपी अवस्था एक, एक अभूत द्वाभ्या स्थीये मटर्महद वदती धनिया रात्रि दिव त्रवंत चिंत नरेन्द्र अवदत कथम तम द्रुम न शक्नोमीतः शरीरत्याग क्छा बीत्रि संप्राता निरंजन पुरी धाम कियत्व प्रत्याग तम दृष्ट् मठ से भ्रातर तथा मटर्मोदय सर्वे आनंद प्रकटी स पुरी यात्रा विवरण वक्त आरभत निरंजनो वयसाइदवर्षीय षड विंशवर्षीयो वा सैत सांध्य निराज निराजना केचन ध्यांजन प्रत्यागत अनेके बृहत्को दस्यूना प्रकोष्ठ आगत उपा तथा सदा लाभ कर्त प्रवृत्ता रात्रे नववादना शशि श्री प्रभव भोग निवेदन करथा तयित मठ से भ्रतौ सीजनो नैसा कर्त उपा भोज्यु रोटिका व्यंजनम तथा किंचित गुणम किंच श्री प्रभो युजीपायदी प्रसाद